देवी भागवत सातवा स्कंध राजा सरयात की कथा का आरंभ याद कहते हैं सुकन्या की यह बात सुनकर मंत्रिमंडल अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया अंत में राजा ने सुकन्या की बात मान ली और वे मुनि के पास जाने को तैयार हो गए उन तपोधन मुनि के निकट पहुँचते ही मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा स्वामी मेरी कन्या आपकी सेवा में उपस्थित है विभो आप इसे विधिपूर्वक स्वीकार करने की कृपा करें इस प्रकार कहकर राजा सरियाती ने वैवाहिक विधि संपन्न करके अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह मुनि के साथ कर दिया उस राजकुमारी को पाकर मुनि परम प्रसन्न हो गए राजा दहेज की सामग्री दे रहे थे किंतु मुनि ने लेना स्वीकार नहीं किया अपनी सेवा का कार्य सम्पन्न हो जाए इस विचार से उन्होंने केवल कन्या को ही लेना स्वीकार किया अब मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सब सैनिकों का रोग दूर हो गया उसी समय से राजा भी परम आह्लादित रहने लगा जब राजा सरियाती ने मुनि को पुत्री सौंपकर घर चलने का विचार किया तब सुकन्या के मन में उनसे कुछ कहने की इच्छा हुई सुकन्या ने कहा पिताजी आप मेरे वस्त्र और आभूषण ले लें तथा मुझे वृक्षों की छाल एवं उत्तम मृगचर्म देने की कृपा करें मैं मुनिपत्नियों का वेश बनाकर तपस्या में निरत हो मुनि की सेवा करूंगी जिससे धरातल रथातल एवं स्वर्ग में भी आपकी कृति अक्षुन्ण रह सके परलोक में सुखी होने के लिए मैं निरंतर मुनि की सेवा में संलग्न रहूंगी मैंने अपनी सुंदरी एवं तरुणी कन्या नेत्रहीन बूढ़ी मुनि को सौंप दी और कहीं इसका आचरण भ्रष्ट हो जाएगा तो बड़ा ही अनिष्ट हो जाएगा इस प्रकार की आप बिल्कुल चिंता न करें जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति तथा अत्रि की साधी भारिया अनुसुईया स्वर्ग में प्रसिद्ध हैं वैसे ही मैं भी धरातल पर प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगी इस विषय में तनिक भी चिंता करना सर्वथा अवांछनीय है राजा सरिया महान धर्मज्ञ पुरुष थे अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर उन्होंने उसे बलकल वस्त्रादि दे दिए परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उनके आंखों में जल भर आया। ने तुरंत वस्त्र और आभूषण उतारकर मुनि पत्नी का वेश धारण कर लिया। उदास होकर कुछ समय तक वहीं ठहरे रहे राजकुमारी वृक्ष की छाल और मृगचर्म धारण किए हैं यह देखकर उपस्थित सारी जनता रो पड़ी सब काटने लगे सबके मन में असीम संताप होने लगा राजन फिर अपनी पुण्यमयी साध्वी कन्या से पूछ कर उसे वहीं छोड़ राजा सरयाती मंत्रियों के साथ अपने नगर को प्रस्थित हो गए